शिव पुराण कैलाश संहिता दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुभाषिष्ठ नैवेद्य रखे वह नैवेद्य घी शक्कर और मधु से मिश्रित खीर पुआ केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए भ्रभुव स्व बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें फिर ओम भ्रीम स्वाहा नैवेद्यम निवेद्यामी नम बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीम नैवेद्या आचमनार्थम समर्पयामि समर्पयामी कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करे मनुष्येष्ट तत्पश्चात पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ के लिए जल दें फिर तांबूल धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें हे श्री माताओं आप अत्यंत प्रसन्न हो शिवपद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणार बिंदुओं में रख दे और इसके लिए अपनी स्वीकृति दे इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह बिला देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या गांवों को खिला दे अथवा जल में डाल दे इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यही पार्वन करें भी एक श्राद्ध का विधान नहीं है यहाँ पारवण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ तुम उसे सुनो इससे कल्याण की प्राप्ति होगी श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे यज्ञोपवीत पहन सावधान हो आत्मे पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस इस पुण्य तिथि को श्राद्ध करूंगा तरह संकल्प करे। संकल्प करें करें के के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए फिर जल का स्पर्श उन आसनों पर पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले चार शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्त भाव से बिठाए वे ब्राह्मण उभटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए उनमें से एक ब्राह्मण से कहे आप विश्वदेव के लिए जहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्धकर्ता यदि श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यशोचित रूप से वर्णन करें फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए तदनंतर वहाँ गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्र कुछ बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके तीन मंडलों की पूजा करे इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मा ने इम पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मन ने इमं पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दे फिर तीसरे पिंड को परमात्मा एवं पिंडम ददा में कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे इस तरह भक्तिभाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करे रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए इसके बाद वेदों के पारंगत बारह विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि से उनकी पूजा करें उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र दें अत्यंत भक्ति से भांतिभा के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा ओम भूव स्वाहा ओम सुहा स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे महेश्वर यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ आदरपूर्वक सुनो